तुनतन पुल की नयन भरि बे भोले भर तुधीर धर भारे प्रभु प्रिय पूज पिता समयापो कुल गुरु समहित मायन बाप कौशिकादि मुनि सचिव समो जान मोहे सिख दे स्वा भरत जी यह सुनकर पुल के शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीर धर कर बोले हे प्रभो आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं हैं कौशिकादि मुनि अर्थात विश्वामित्र जी आदि मुनियों और बंतियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं हे स्वामी मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए समाज थल मौन मलिन बोलब छोटे बदन कहू बड़ी बात छत लखे बाब विधाता आगम निगम प्रसिद्ध पुरा सेवा कठिन धर्म रथ ही अंध प्रे महिना प्रबोधू इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसा ज्ञानी और पूज्य का पूछना इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा पागलपन होगा तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है दोनों एक साथ नहीं निभ सकते, वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है राखी राम रुख धर्म व्रत पर प्रेम पहचान अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे न पूछकर कि ही रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए भरत बचन सुन देखि सुभाव सहित समाज सराह तरा सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अर्थयमितिया खर थो रे जो मुख मुकुरकुर निज बान जायस यदुत बे भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर कोमल और कठोर है उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता इसी प्रकार भरत जी की उस अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती शब्दों में उनका आशय समझ में नहीं आता किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना तब राजा जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहा गए जहा देवता रूपी कुमदों के खिलाने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री राम चंद्र जी थे सुन सुधि कल सब लोग मनहूम नगद नव जल जोग देव प्रथम कुल गुरुव गति देखे निरखिदे हनेह विशेखी राम भगतिमय भर तु नि सुरस्वर थे हरिह हे सब को राम प्रेमय पेखा भय लेख सोच बस यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विवल दशा देखी फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा इन सबको देख कर स्वार्थी देवता घबड़ा कर हृदय में हार मान गए निराश हो गए उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं राम सने सको सोच चार रचहु प्रपंच पंच मिले भय का देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो